हम लोग अपने पिछले मासिक हनुमान चालीसा के सत्संग में चालीसा की दूसरी चौपाई के ऊपर चिंतन कर रहे थे जहां पे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम दूत अतुलित बलधामा अंजलिक पुत्र पवन सुखधामा हनुमान चालीसा के जैसे हम लोग इतने दिल से देख रहे हैं प्रत्येक बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी गहन होती हैं, बड़े जीवन के रहस्य समान होते हैं उसमें हमने पिछली बार जो है रामदूत शब्द के ऊपर चिंतन करते हुए आप लोगों को ये बताया था कि देखिए राम जी का दूत बनना ये हनुमान जी के जीवन का भी लक्ष्य था और सभी भक्तों के जीवन का यही लक्ष्य होता है अगर हम यहां पर इस जीवन में भगवान के दूत बनने योग्य बन जाएं, तो हमारा जीवन सफल है हम भेजे गए हैं इस दुनिया में भगवान के द्वारा कोई न कोई मिशन के ऊपर भेजे गए हैं कोई न कोई लक्ष्य हमको दिया गया है जा बेटा तुमको इस योग के समझते हैं जाके भारत देश में मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर नामक नगरी में तुमको फलाने परिवार में हम पैदा कर रहे हैं वहां जाके हमारे दूत बनके सबकी सेवा करो हम लोग यहाँ पर हो या कहीं से भी आए हों भगवान नहीं हमको भेजा है और जब तक भगवान चाहेंगे तब तक रहेंगे उसके उपरांत जाने के तो पचासों बहाने चीख भी आ जाए तो लोग छह से ज्यादा लोग ठीक से मर चुके हैं इतने सारे तरीके हैं किस दिन हमारे जीवन की शाम हो जाए हम लोगों को जाना पड़े हमको अपने दिल में बाकी अन्य अनेकोश संसारी कार्य आप खाते पीते रहे सर के ऊपर छत रहे अपने आश्रितों को परिवार के जनों को आप अच्छा एक स्वाभिमान का स्वावलंबन का प्रसन्नता का सुरक्षा का जीवन प्रदान करें ये सब तो यहां दुनियादारी है लेकिन मूल रूप से हमको यही सदैव ध्यान रखना है कि राम जी के गुप हैं, और राम जी के गूत बन के यहां आए हैं और अंत तक अंततः उन्हीं से मिलना है क्यों बेटा जो तुमको लक्ष्य दिया था करके आए कि नहीं करके आए और भगवान को तो क्या चीज पसंद है भगवान अपने अवतार के बारे में भी कहते हैं कि देखो हम भी इस दुनिया में आते हैं तो पता कहीं के लिए आते हैं यदा, यदा धर्म से ज्ञानीर्भवती हे भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सृजा्य हम पर्राणा च विनाशा चुष्कृता धर्म संस्था संभवामे वे हर युग में कभी कभार नहीं हर युग में हमारे और हर युग में आने के उपरांत यहाँ पे केवल धर्म का कार्य धर्म वो है जो हमारे जीवन को भी आश्रय प्रदान करता है सफलता प्रदान करता है और सबके जीवन का कल्याण का सूत्र है धर्म तो हम यहां पे कितना धर्माचरण कर चुके हैं और सदैव सबके कल्याण के लिए क्या सोचते हैं यदि राम जी का दूत बनना होता है भैया तो राम जी के दूत बन के यहाँ पे हमको जीना है और देखिये राम जी का दूत बनना ये बहुत बड़ी बात है तो हम लोग के देश में शासन में एक व्यवस्था होती है जहां पे कोई लोग हमारे देश के दूत बन के जाते राजदूत बनते हैं। एक सर्विस है जिसका नाम है आई इंडियन फॉरन सर्विस जैसे आई ए एस है आई और आईएफएस के लोग जो हैं वो ही लोग की ट्रेनिंग होती है बहुत जोरदार सिलेक्शन होता है लाखों लोग देश के अंदर युवा लोग बैठते हैं आईएफएस की परीक्षा में और फिर उसमें से चुने जाते हैं और उसके योग्य पढ़ाई होती है ट्रेनिंग होती है तब जाके देश का कहीं प्रतिनिधित्व अनेकों वर्षों की अनुभव के बाद प्राप्त और थोड़े दिन बाद हम को सूचना आती है फलाने सज्जन इंडिया के दूत बन के जा रहे हैं, हैं अमेरिका रशिया इंग्लैंड और वो इतनी बड़ी बात है कि वो हमारे देश के दूत बन के जा रहे हैं देखिये उनको जो है यहाँ पे पूरे शासन की नीति का ज्ञान होना चाहिए उनको यहाँ की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए यहाँ के लोगों के मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए स्वाभिमान का ज्ञान होना चाहिए कि किसके प्रतिनिधि बन के जा रहे हुई है वहां पे है? और साथ ही साथ जो भी वहां पे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी है शासक लोग हैं उनका पूरा विश्वास का पात्र होना चाहिए जहां पता लगे कि जो भी वहां पर आजकल प्रधानमंत्री हैं शासक हैं, उनकी नीतियों के हिसाब से नहीं गए तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये तो यहां पर शासक लोग हैं और हम सोचें कि ईश्वर के राम जी के प्रतिनिधि राम जी का दूत बनना इसके लिए कितनी बड़ी बात होती है हमने पिछली बार ये सब चर्चा करी थी गीता के भी उदाहरण दिए थे कि भगवान ने अर्जुन को अध्याय में सूत्र दिया था अर्जुन अर्जा जीवन में तुमको क्या करना है निमित्त मात्र भव सदेश हमारे हाथ की बांसुरी बनके तुम जियो बस और तुमको खुश नहीं करता तो अनेकों लोगों ने बांसुरी से बोला यार तुम बांसुरी कैसे बन गई वो भी भगवान के हाथों की बांसुरी वो अपने घरों से लगाते हैं तुमसे संगीत निकालते हैं क्या किस्मत है आज तुम्हारी बोलते हैं बांसुरी बनने का राज तुमको भी बता देते हैं बांसुरी बनना कोई बहुत कठिन नहीं है बस उसका एक काम होता है कोई भी बांस बांसुरी बन सकता है अगर अंदर से खड़ी हो जाए अब अंदर से खाली होने के लिए कोई राजी नहीं है अरे नहीं, भगवान आपके पास जाते हैं तीरथ करके आए मंदिर में जाके आए और माथा टेक के आए भगवान जरा ध्यान रखना है? अब हम भगवान के पास जाते हैं निवेदन करते भगवान हमारा ध्यान रखना भगवान बोलते हैं अरे नालायक, तुमको भेजा था हमारे काम के लिए तुम अपनी जाना सर अपने लिए पूजना अपने लिए प्रार्थना करना अपने लिए भजन करना ठीक है, है थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लो हैं? लेकिन यह थोड़ी बात नहीं कि तुम जीवन भर अपनी जुगाड़ करते रहते हो सब भूल भाग गया कि हमारे दुख बन के तुमको भेजा था कुछ हमारे काम कभी तुमको याद है कि नहीं है देखिए कितना आत्मविसर्जन होना चाहिए दूत बनने के लिए कितना अपने जीवन से निश्चिंतता होनी चाहिए और भगवान का कैसे ज्ञान होना चाहिए भगवान की कैसे परम भक्ति होनी चाहिए बल्कि परम भक्ति का लक्षण ही यह है कि हम भगवान के दर्शन से संदेश से शिक्षा से प्रेरित होते रहते जीना है इसी, इसी तरीके से जीना है यहां पर और दुनिया को खुश करने के लिए हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है ये देखिए भगवान के हिसाब से तो सब खुश होएंगे क्योंकि भगवान ही सबके हृदय बैठे हुए हैं लेकिन अज्ञानी लोग अपने उनको खुश करते रहो ना तो कोई अंत नहीं है वो गरीब की कहानी सुनी ना धोबी की वो बेचारा जा रहा था बना सब कपड़े उपड़े शहर में दे इंजन खाली जा रहा था उसका बच्चा भी साथ में गह भी साथ में लेकिन बहुत ही प्यार करता था गधे को और बच्चे की तरह रखता था उसकी रोजी रोटी चलती थी उससे तो उसने बोला चलो आज उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं है आज ऐसे ही चलने दो सर पे पीठ पे हाथ भी फेरता जा रहा था और आराम से दोनों जा रहे थे बच्चा भी पीछे पीछे चल रहा था तो कोई आज देखो तीन गधे जा रहे उनके ध्यान से बात सारी सा पैदल पैदल और तो क्या फर्क पड़ता है छोटे बच्चे बैठा दिया दुनिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे आप देखो अब दुनिया वालों के प्रति बड़ी संवेदनशीलता है हमको भैया तुमको शिकवे शिकायतें ना हो जो भी थोड़ा बहुत कर सकें तो कर देंगे एडजस्टमेंट है भाई थोड़ा बहुत कर लेंगे तो थोड़ी दूर आगे गए तो बोलते हैं यार देखो आजकल का जमाना बुढ़ा पिताजी पैदल चल रहे हैं और छुदपुर चल रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र यार चलने वालने थी अब कहा तुम लोग नोटेड मे लॉर्ड बोला ठीक है बेटा तुम तो उतरो हम चढ़ जाते हैं अब वो चढ़ गए तो फिर अब फिर कहा बंद हो क्या जमाना है छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा ये है ये बुढ़ो राम ऊपर चढ़ी बैठे बोला बेटा तुम भी आ जा यार ये दुनिया वाले चुप नहीं रहते हैं और हमको शांति से जीने तक नहीं देते हैं तुम भी बैठो हम भी बैठ गए दोनों जने गदे पे बैठ के जाने लगे फिर वहां पर आगे क्या हुआ आपको तो क्या बताएं एक संस्था होती है एस जी पी ए सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस पी सी ए सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोवलिटी टू एनिमल पशुओं के ऊपर हिंसा और किसी प्रकार की कठोरता उसका जो है वो विरोध करने वाली पूरी संस्था वो कहीं पर भी कोई हो जाए ना अगर उनको संदेशा दे दो फलाना कुत्ता है ऐसे पड़ा रहता है गाय जो पड़ी बिचारी है वो भर से आ जाएंगे और उसको दंडित करवाएंगे तो वो संयोग से वो जा रहे थे तो फोटो वोटो खींची उसकी बोलाए एड्रेस बताओ अपना तुम लोग बेचारे मुख जानवर हैं मर डालो उसको तुम्हारे रहे ऐसे इंसान लोग हो तो पृथ्वी के ऊपर पक्षी नहीं बचे पशु नहीं बचे दानव हो गया है इंसान ऐसे लेक्चर सुनाया बोला यारे दुनिया वालों क्या करें यार तुम्हारे लिए उतरे तो मुसीबत चढ़े तो मुसीबत बच्चा चढ़े तो मुसीबत कहीं तो बोल रहो कहीं तो यार स्वीकार यार हमारी भी मजबूरियां समझो अब ये हाल है अगर हम किसी और को खुश करते चले तो कोई अंत नहीं है भैया राम जी के दूत बनो सीधे साधे और उनके दरबार में जाएंगे तो वो प्रश्न करेंगे वो खुश तो सब खुश अब हम लोग यही काम करते हैं ना अपने गुरुदेव खुश तो हम खुश हमारे संत लोग खुश तो हम खुश अब बाकी सबकी अपनी अपनी अकल अपनी अपनी दृष्टि सबको खुश करते हैं? एक घर में तो खुश कर नहीं पाते यार और पूरी दुनिया को खुश करने हैं। कभी और राम दूत बनना ये आसान बात भी नहीं है समझे रहो आपको इतना विश्वास जितना पड़ेगा भगवान का कि वो स्वीकार कर लेके हाँ बेटा तुम हमारे दूत हो जीवन सफल हो गया अभी एक हम तो शर्मा जी, जी बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी किताब ले गए हनुमान जी की तो। वो हमने सोचा था कि रामदूत का टॉपिक निपट गया आगे चले लेकिन इतने बढ़िया पॉइंट उसमें थे तो हमने सोचा वो भी चलो इस बार आपको थोड़ा सा चर्चा करी जाए उसमें भी रमा जाए तो वो उसमें वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक दिए हुए थे आपको पता है रामदूत किसको बोलते हैं कोई भी दूत कैसा होता है तो वो श्लोक जो है यहां बताते हुए कहते हैं कि दूत के लक्षण देखो और हनुमान जी ने वो सब लक्षण घटित होते इसीलिए ये बहुत ही विचार है रामदूत शब्द कितना गहन है गुढ़ है व्यापक है कितनी परिभाषा दे, दे देता है हमारे हनुमान जी की वो इस शब्द और श्लोकों से हम लोगों को बड़ा अच्छा हैं वो बोलते हैं मेधावी वाह पटु प्राज पराचितोपलक्षण धीरो एशा दूतो विधीय भैया उसको दूत कहते हैं तीन श्लोक है इसमें पहले श्लोक में कुछ लक्षण बताते हैं बोलते हैं जो बहुत ही मेधावी है कोई भी दूत हो अब बुद्धों को तो दूध बनाओ नहीं आए बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और बहुत ही मेधाशक्ति मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहां से निकले और भूल जाओ एक हमारे यहां भगत आते थे क्या लगता है भैया कैसे उनकी मेमोरी थी महाभुलकर आदमी मूसाखेड़ में रहते थे तो उनकी पत्नी ने एक बार उनको भोया जरा जाए हमारा मंगलसूत्र हमने बनने को दिया है थोड़ा गड़बड़ हो गया वहां सुनार की दुकान है तो लाना है बस हाँ नोट वोट कर लिया है लाना है बोला तो यार है ना अरे भैया मंगल सूत्र की बात है जैसे भूल जाएंगे अब उनका दिमाग में जैसे ब्लैकआउट हो जाता था वो भूल जाते थे काय के लिए आए हैं पहुंचे बाजार उधर ऑफिस के पास निकलते समय गए वहां ऑफिस दुकान में।, उस में तो पहुंच गए लेकिन कागज ज्यादा झूठे कहीं कागज मिले नहीं है जो भुलत्कड़ आदमी कागज कहाँ रखे वो भी कामयाब रखे भूल गए वो कहा आए तो लाइबी देखो कहीं ना कहीं कोई काम कहे तो जरूरी काम के लिए आए हैं और सब चलो दुकान उकान देखेंगे तो याद आ जाएगा या। तो देखा एक रेड़ी वाला खड़ा हुआ था नारे देख रहा था तो नारा शायद इसलिए आए होंगे टूट गया बाकायदा लिया घर पहुंचे पत्नी ने बोला हाँ भाई है गया अच्छा चलो शुक्र है कभी तो याद रहा कहा हाँ पूजा ठीक है पूजा खोला तो कोई मंगल सूत्र नहीं नारा रखा है तो गुमते नारा हो तो मंगल सूत्र मंगल सूत्र ओ अब यार आया यार मंगल सूत्र मनाया तो तुमने भूल अब ऐसे महाभुल्कड़ आदमी को हम राजदूत बना के अमेरिका भेजे ऐसे राजदूत बना के हम कहीं पर जो है मॉस्को भेजे कहाण तो है भाई उसको याद रहना चाहिए चले जा रहे हो नहीं तो हनुमान जी पता लंका पहुंचे आए यार आए को <laughs> कोई तो काम था पता नहीं जाम जी ने बोला यार छलांग मार दो पहुंच जाओगे वापस भी आ जाओगे या कोई बगीचे में आए थे या यहाँ पे तो कोई सरोवर है इसलिए आए थे की तपस्या करने आए थे तपस्या के लिए कौन कौन से पहाड़ है रामदूत बनी नहीं सकता क्वालिफिकेशन खत्म मेधावी पहला लक्षण यह है वाह पटु बोलने में बहुत पटु होना चाहिए इतना सुंदर बोलने वाला होना चाहिए नहीं तो कई लोग का मुंह खोला गड़बड़ घोटाला महाभारत चालू हो जाए द्रौपदी ने एक बार मुंह खोला था महाभारत की बीज बन गया था अंधे का बेटा अंधा अब बात सही थी यार लेकिन वो बोलने का अंदाज क्या बोलना है किससे बोलना है कैसे बोलना है बहुत बड़ी बात है हनुमान जी के चरित्रों में अगर हम लोग देखते हैं कि उनकी वाणी उनके जो बोलने का अंदाज है वो प्रसन्न जो है ना इसे संजो के रखते हैं बार बार रंते हैं इतनी मिठास होती है कैसे सुंदर बात करते हैं कि सबका दिल जीत लेते अद्भुत क्षमता है अगर एक चीज हनुमान जी से हमको दैनंदिन व्यवहार में सीखना चाहिए तो यही सीखो कि बोले तो हनुमान जी जैसा बोलो सीता जी को यहां पर साधु के देश में किसी ने धोखा दिया था अब उसको किसके प्रति भरोसा ले और वहां पर हनुमान जी को जाके उनका हृदय जीतना था भी उनके पास चोरा मणि वगैरह वो जो भी थी जो अंगूठी थी उनकी राम जी की लेकिन वो कैसे उनको बताए कैसी भूमिका बनाए क्या थोड़ी सी देर में दिल जीत लिया उन्होंने बोलने का तरीका ऐसा था कि सीता जी का पूरा विश्वास हो गया पूरा मन के अंदर जो है स्नेह हो गया बल्कि उनसे आशीर्वाद की लड़ी घर में लगी पुत्र के नाम से उनसे जो है बातें हो रही थी उन्होंने उनको पुत्र कहा हनुमान जी ऐसे हैं जिनको सीता मैया ने भी पुत्र कहा राम जी ने भी पुत्र कहा है रामायण में एकमात्र पात्र हैं जिन्होंने जिनको सब लोगों ने अपने पुत्र की तरह से कहा है केवल बोलने के तरीके अगर आप देखिए कि जिस समय हनुमान जी जा रहे थे सीता जी को जोड़ने राम जी ने उनसे जो बात कही थी और उन्होंने सीता जी से जो बात कही आप दोनों को जरा लिख के देखना कंपैरिजन करके दे शब्दों में भेद है और अगर जो है ना वो राम जी क्षमा करें हमको हुँ? अगर दोनों को देखें तो हनुमान जी की वाणी इतनी सुंदर है इतनी शिष्ट है कि जैसे राम जी का आश्रय समझ लिया उन्होंने और समझने के बाद इतनी सुंदर प्रस्तुति करी है कि जैसे यही भगवान का आश्रय जानने वाले हैं और सीता जी ने जो बात कही वो कहा अच्छा जा रहे हो हमारा संदेशा राम जी को यह कह देगा अब उन दोनों की भी तुलना करके देखना शब्द अलग है और जो हनुमान जी ने राम जी के पास आके कहा है वो कहीं ज्यादा महान है शिष्टाचार मर्यादा आशय मूल जो है लक्ष्य प्रयोजन सब चीजों से भरपूर होता है सुग्रीव ने जाके जो है वो बोला कि ठीक है भाई देर हो गई है इतने दिन से सीता जी को ढूंढ नहीं पाए हैं जाके जो है भैया तुम ही निपट लो पता लगा लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में हैं वहां पे उनको कैसे निपटेंगे शेष ना जो के अवतार हैं फुंकार मारेंगे पृथ्वी को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे क्या निर्जीत लिया जाके अद्भुत प्रकार की वाक प्रतुत्व तो जिनमें होती है दूत बनने योग्य होते हैं आप हम सब लोग दूत होते हैं भैया किसी न किसी के आप जो है जिस संस्था में होते हैं वहां के जो भी मुख्य लोग उसके आप दूत हैं आप अपने कुल के दूत हैं अपने परिवार के दूत हैं अपने देश के दूत हैं विदेशों में जाते हो तो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हो शादी ज्यादा में जाते हो तो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करते हो तो जो बहुत अच्छी तरीके से जानता है सब हमारी आस्थाओं को मान्यताओं को मूल्यों को और उसका प्रतिपादन बहुत अद्भुत प्रकार से करता मेधावी वो प्राज्ञ बहुत ज्ञानी होना चाहिए प्राज्ञा समझदार होना चाहिए और एक चीज यहां पे विशेष बात बताते हैं कि पराचिपलक्षणम दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है चिंतन क्या हो रहा है उसको ताड़ जाना और हम लोग मिलते हैं देखिए अनेकों बार धोखा इसी से खा जाते हैं हमको पता ही नहीं लगा है वो क्या सोच रहा था वो बदमाश आदमी था ये व्यवहार कुशलता है कि यहां पे हर व्यक्ति जो है उसके मन में कुमति सुमति सबके हृदय में रहती है सबके हृदय में सबके मन में कुमति सुमति की संभावना होती ये कौरव और पांडव हैं महाभारत की भाषा में जो हर जगह रहते हैं और इन्हीं के बीच में जीवन की सबसे बड़े संघर्ष महाभारत चला करती है अब किस व्यक्ति में कहीं पे सुमति है कहीं पर बहुत ही जो है कुमती है ये समझने की विद्या क्या है करा क्या कर सामान्यतः हम लोग बाद में जब धोखा खा जाते हैं तब तो बोलता पता यार आदमी आदमी है है दुष्ट इससे बच के रहना उंगलियां जला चुका हूं मैं हाँ। इस ठेकेदार से काम कराओगे तो मुसीबत हो जाएगी ले लिया था एक बार यार उसको ऐसा दुष्ट आदमी है अब हम बाद में सीखे हनुमान जी को कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा किसी को देख के समझ जाते हैं जिस समय लंका में गए थे जो राक्षसों की नगरी है रावण की नगरी है कैसे विभीषण जी को पहचान लिया उन्होंने कैसे रावण को पहचान लिया कैसे सीता जी को पहचान लिया हर व्यक्ति को ऐसे अद्भुत पहचानने वाले हनुमान जी ये दूध का जो है अगला चौथा लक्षण अगर आदमी दूसरे को पहचान नहीं पाए है तो बहुत ही हमारे नेहरू जी थे ना उन दिनों चीन के प्रधानमंत्री आए थे चाउल लाई न? हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा करते हुए ऐसा देश के ऊपर ऐतिहासिक आक्रमण करा था उसने हा नेहरू जी को कभी शंका नहीं थी कि ये चाउली लाइन इतना हमसे दोस्ती करके गया ये कभी धोखा देगा और वो यहां के धोखा देखे गया अगर हम लोग किसी आदमी को पहचानना न सीखें हम लोग कई बार दुकानों में भी जाते हैं ना मीठी मीठी बात करके नकली सी देखे जाते हैं यहां पर भी आए, एक बार जो है यहां से कोई गाड़ी निकल रही सदास जी उतरे उससे और बोलते हैं कि अरे महाराज जी हमारी साडी ट्रक वो यही ट्रक जो है ना खराब हो गई और जो भी माल था ना वो हम यहीं बेच रहे हैं आसपास से लोगों को हम खत्म कर लेते थे फिर गाड़ी को हमें रिपेयर के लिए ले जाना है उसने इतनी बढ़िया तरीके से पॉइंट रखा कि हम जहां से आए आ गए बासमती चावल ले जा रहे हैं हम और वो आधे रेट से कम जो है वो हमको निकालना है अब कुछ भी आदमी सोचेगा यार बासमती चावल है चावल तो सभी खाते हैं कहीं पर भी भंडारा हो महाप्रसादी ही चावल की लगती तो ये चावल आ गए धाम में वाह जय हो प्रभु जय हो कृपा हो गई कृपा हो गई लिया <laughs> तो है तो उसने जो है हमको एक बोरा चावल हम बोला कैसे पता लगे वो बासमती है तो एक उनका जो होता है ना अंदर जाते हैं थोड़ा चम्मच से निकाल लेते हैं निकाल हाथ में बाका चलो प्रमाण के भी मिल ये बासमती और उसके उपरांत जब वो महाशय चले गए खोला तो ऐसे छोटे छोटे पता नहीं क्या कचरे वाले चावल थे बोला कितना बनवा चाहिए तो ये आदमी जो है पहचानने में हमको गलती हुई कुछ लक्षण थे वहां बाद में हमको समझ में आया ज्यादा अलर्ट रहते तो पकड़े जाता वो वो जब हम लोग जो है वो अंदर उनको बैठा के बोला था बैठो पानी वानी पियो किसी गाड़ी खराब होके हमारे पास आए तो पानी वानी तो पिलाना है उसको कम से कम तो पानी पिलाने तो के लिए बैठे तो वहाँ टेलीफोन रखा हुआ था तो बोला टेलीफोन कर ले बोला हाँ कर लो तो टेलीफोन करा वो स्वामी जी को कुछ खटका गड़बड़ आदमी है तो वही टेलीफोन दूसरे कमरे में उसी लाइन जुड़ी हुई थी तो उन्होंने सुना और पता लगा कि यहां से लुधियाना फोन कर रहा है एस लगा रहा है अब वो उनको लगा कि आज इसने बोला कर फोन करेंगे उन दिनों एस महंगा होता था सब तब की बात और कुछ चला का आदमी है जरा समझते रहेंगे सब बाद में बोल कर, हुए हुए। बोलने लगे गुरु जी आपके चक्कर में हम भी मारे गए हम बोला है हमारे चक्कर में तो मारे तुमको आमको भी देखना चाहिए ये बात सही है धोखा खा गया और धीमे धीमे आदमी ऐसे दो चार बार धोखा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है हम कोई समझ में आया कि कल आ एलर्ट और कल रखेंगे अलर्ट रहेंगे भाई और सीखेंगे ध्यान देंगे लेकिन हनुमान जी को देखते हैं कभी धोखा नहीं से एक राक्षस मिले कोई तो नकली साधु का वेश बना के बैठे हुए थे है ना वो भी जो है वो पकड़े गए जहां से उनको संकेत मिल जाता है इसके लिए गीता में हम लोगों को तीन गुणों की कहानी बताई गई है बोलते हैं तीन गुणों को जरा समझो अब हम भी बोलते हैं पढ़ाते भी हैं लेकिन उससे उस समय भूल गए उस समय झांसे नहीं आ गए बोलते किसी व्यक्ति में तमोगुण भी होता है रजोगुण भी होता है सत्व गुण भी होता है और ये तीनों गुण के लक्षण आदमी को पहचानना आने चाहिए उसकी बोली से उसकी सोच से उसकी आंखों से इस सब चीजें व्यवहार कुशलता होती वो सब रहस्य तो हम बताने लगे ज्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन हनुमान जी को तो भाई नमन करना चाहिए दूसरा आदमी चिंतन क्या कर रहा है इसके लिए कोई योग सिद्धि नहीं ये व्यवहार कुशलता है देखो आगे बोल रहे नहीं हो तो महायोगिक थे वो सब समझ जाते थे मन पढ़ लेते थे ऐसा नहीं है देखो योग शास्त्र में मन पढ़ने की सिद्धि को बाधक बताया जाता है साधक नहीं बताया जाता उससे तो तो मुसीबत है अगर तुमको आगे भी हो ना सिद्धि दूर रहना इससे किसी कभी मन पढ़ने की बात कोई अच्छी नहीं होती बहुत बड़ी हर व्यक्ति के मन के गहराई में राम जी को देखना ये ज्यादा सही चीज है अब देखो मन तो अज्ञान से होता है और जहां पर भी अज्ञान होता है वहां विकार ही अब जो आदमी चारों तरफ विकार देख रहा है उसके जीवन तो देखो कैसा होगा मार दुखी इंसान निराश। क्या दुनिया है क्या मुसीबत है चारों तरफ है कपट है वो भी तो दिखाई पड़ेगा अगर सबका मन दिखने लगा तो चिंता दिखेगी जैसे नानक जी बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार अब वो अज्ञानी लोगों को देखते हुए उनके मन में बड़ी करुणा होती है देखो यार कितने लोग दुखी हैं वो महान संत थे वो दुख देखने के बाद लोगों का दुख का उपचार भी कर देते हैं उनको रास्ता बताते हैं लेकिन मूल सिद्धि जो है अंदर राम जी को देखना आना चाहिए विकार तो रहते ही रहते हैं हमको मन देखने के बजाय आदमी के मन के अंदर के कपट के लक्षण देखना आना चाहिए वो बड़े आसानी से पता लगते हैं। जहां पर आपको पता लग गया कि किसी आदमी में अपना स्वार्थ है अपनी गणित है कपट है उसके बाहरी स्पष्ट लक्षण हुआ तो यहां पर जो है दूध को बताते हैं कि दूसरे के अंदर मन के लक्षण क्या हो रहे हैं उसके वो उनको पहचानना आता है धीरो यथोक्तवादी चर और बड़े विवेकी है कहीं पर भी परिस्थिति हो जाए तो विवेक करना जानते निरक्षी विवेक कौन सी स्ट्रैटेजी से यहां जय होगी किससे पराजय होगी किससे दोस्ती से लाभ होगा किसकी दोस्ती से हानि होने वाली है क्या खाना अच्छा है क्या नहीं खाना अच्छा है क्या बोलना अच्छा है क्या नहीं बोलना अच्छा है विवेक में दो चीजों में चयन करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं धीर विवेकी और यथ हो जो सत्य है वही बोलेंगे दूसरी बात नहीं कुछ लोग हैं उनकी जो भी मानी हो जाए आप विश्वास कर सकते हैं अगर इसलिए बोल दिया है तो हम विश्वास कर लेंगे युधिष्ठिर की क्षमता प्रसिद्धि थी ना इसी मामले में जिस समय वहां कहा गया कि बोल दो भैया अश्वत्थामा मर गया है अगर युष्ठ बोल देंगे तो हम मान जाएंगे युधिष्ठ से कहा गया यार तुम बोल दो अश्वत्थामा मर गया क्यों बोले हम झूठ नहीं बोले कुछ भी हो जाए तो फिर उनको जो है किसी ने युक्ति दी बोला अच्छा ऐसा बोलो अश्वथामा हताहा अश्व थामा मर गया या वो नर था या जानवर था ये उनको नहीं पता इतना जोड़ दो ना बोला ये सही इतना बोल दूंगा और उसने जहां बोला अश्वथामा मर गया है अब आगे का वाक्य बोलने के लिए वहां उन्होंने तिगड़म कर रखा है नंगारे बजवा सुंदर सुंदर सुंदर और बाकी आगे का वचन सुन ही बोला देखो निकल गया अश्वथामा तो मरने की बात सुन के अपने द्रोणाचार्य जी ने सब छोड़ दिया ऐसा विश्वास कोई लोग जीत लेते हैं कि अगर इसने बोल दिया तो यार है तो भैया कोई चिंता नहीं ना कोई एग्रीमेंट की बात है ना कोई एग्रीमेंट करने का सही है सच, सच, सच होता क्या है एग्रीमेंट के बाद तो नेक्स्ट स्टेज होती है कोर्ट में निपटे हैं है। हाँ। तो जो आदमी को झूठ बोलना है, वो तो झूठ बोल लेता है इसीलिए इंसान को सही इंसान पहचानना चाहिए उसके मुंह से एक बार सही चीज निकल जाए तो वो पत्थर पे यकीर हो जाती है यथोक्तवादी चाह एश दूतो इसको दूत बोलते हैं धीरो भक्तो शुचिर दक्षो प्रगल क्षमी जिसके अंदर कोई प्रसन्न नहीं होता है जो बार होता है छोटी मोटी चीजों का चिंता नहीं करता इसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया नीत खराब हो रही है बोलते हैं देखो क्षमा हमलों के शास्त्रों में बड़ी सुंदर जो परिभाषा दी गई ना वो प्रचलित परिभाषा से अलग सामान्यतः जो है वो क्षमा किसको बोलते हैं? किसी ने कुछ बोल दिया ढेरी बाद में उसने आके बोला हम सॉरी गलती हो गई यार चलो चलो चलो उसने माफी मांग ली इसलिए हम तुमको माफ करते हैं उसके कोई निवेदन पे उसके किसी वचनों के वजह से उसकी क्षमा याचना हुई तब हम जो है रफा दफा करते लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है क्षमा उसको बोलते हैं कि दूसरे की मूर्खता दोष आदि देख के तुम्हारा मन चिंतित ही ना हो तुम ज्यादा बड़े हो ज्यादा बुद्धिमान हो किसी का छोटा पना किसी का पाप किसी की मूर्खता किसी का कपट और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तुम उसकी चिंता नहीं करते हो दूसरे की गलती का दंड अपने आप को नहीं दे रहे देखो तो गलती दूसरा कर रहा है पाप दूसरा कर रहा है बोल हम रहे दुखी हो रहे किसी ने गलत बात कही तो हम दुखी हो रहे उन कितनी मूर्खता की बात है तुम अपने पड़प्पन को देखो तुम अपनी सुंदर विचार को देखो तुम अपनी भक्ति को देखो तुम शरणागति को देखो और दूसरे जो लोग बीमार जैसे हैं रोगी जैसे हैं उनके बारे में तुम प्रार्थना कर लो समझ जाओ विश्वास मत करना दूर रहना उससे लेकिन अपने आप को दंड क्यों करना क्षमा उसको बोलते हैं कि कोई यहां पे आदमी गलत काम कर रहा है आप समझ जाइए उससे दूर रहिए लेकिन उसकी मूर्खता से अपने आप को दुखी मत करना दूसरे की मूर्खता से अपने आप को दुखी करना वाला व्यक्ति ऐसे लोगों से भी अपेक्षा करता है दुखी होता तो जो दूत होता है उसको क्षमावान होना चाहिए दक्ष होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए ब्राह्मण परमर्मज्ञों दूतों से प्रतिभावनवान बोलते हैं कि साथ साथ वो बहुत विचारवान हो दूसरे का मर्मज्ञ समझने वाला भी हो दूसरे का तो निकलवा लो कांड चल रहा है दिल्ली में कोई वो पता लगा कि मिनिस्ट्री के अंदर जाके क्या हैं क्या पॉलिसी हैं वो लोग का तो काफी है वो तो अपना धंधा करने वाले उनको तो जानने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये लोग भी जाके अपने को जासूस भेजते हैं इधर उधर सब मर्मज्ञ होते हैं हमको पता है पाकिस्तान के कैंप सा बम तैयार करा हुआ है सब मर्म का ज्ञान होना चाहिए चीन के साथ उनकी क्या नीतियाँ चल रही हैं फलाने देश का क्या काम चल रहा है पहले से मर्मज्ञ होना चाहिए तो दूत जो है वो बड़ा कुशल होना चाहिए खुद तो शांत रहता है विद्वान रहता है और निष्ठावान है लेकिन सब दूसरों को ताड़ना जानता है ये हनुमान जी के लक्षण है हनुमान जी के चरित्रों में इन वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं ये उसके दृष्टिकोण से देखते हैं, वहां प्रमाण मिलते हैं हमको कि हां भैया ये राम रामदूते हैं सकारो निष्प्रहो आदमी नाना शास्त्र विचक्षण पराचित्व दूता शरीशन इसको दूत बोलते हैं जो साथ-साथ सा दूसरा चिंतन भी क्या कर रहा है ये चीजें थोड़ी बार बार लक्षण दिए जा रहे हैं खुद तो बुद्धिमान हैं लेकिन व्यवहार कुशल है दूसरे का रस से जानते हैं चिंतन क्या कर रहा है ये भी समझते हैं ऐसे व्यक्ति को दूत कहते हैं तो जिस समय यहाँ पे हनुमान जी को जो है दूत कहके बुलाया गया राम दूत सोचिए कितने गुण के अंदर भरे हुए राम जी ने सहर्ष स्वीकारा ये हमारे दूध जिस समय सब लोग जो है वानर लोग चारों दिशा में जुड़ने जा रहे थे सीता जी को उस समय राम, राम जी ने समझ लिया था कौन घूड़ेगा हनुमान जी को बुलाया और उनको ही संदेश दिया उनको ही मुद्रिका दी जैसे उसी समय जान गए थे कि यही काम करने योग्य हैं और यही सीताजी पे पहुंचेंगे राम जी भी अपने को दूत को बहुत अच्छी तरह पहचान कर बड़े सुंदर शब्द है दूत अतुलित बलधाम और देखिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि शुरुआत में इन पहली चौपाई में देखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय तपीश ती हूं लोक उजागर तीनों लोक में ख्याति है ज्ञान और गुण के सागर हैं और राम जी के दूत बने हुए हैं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण अगर आपको उसके जीवन की कहानी समझनी है ना तो हमारे शास्त्र बोलते हैं देखो भैया इसी जीवन में उसके पुरुषार्थ से नहीं समझना चाहिए जब भी हमारे बचपन से शिक्षा संस्कार का महत्व तो होता है लेकिन व्यक्तित्व तो निर्माण की कहानी बहुत पुरानी होती है पिछले जन्मों से जुड़ी होती है इसीलिए हनुमान जी का ये व्यक्तित्व तो कैसे बना है बोलते अगर जानना है ना तो उनकी मां की परम देखो अंजलि पुत्र पवनसुत सुतनामा ये अंजनी माता के पुत्र हैं और अंजलि माता के पुत्र हैं जब ये बात कहते हैं तो इसमें कितनी गहराई है कितनी सुंदरता है आपको ये दिखाई पड़ता है कि इस महान व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता जी का क्या रोल था उनके पूर्वजों का क्या रोल था उनके पिताजी का क्या रोल था उनके गुरुओं का क्या रोल था उनके अनेकों प्रकार के जो भी लोग थे परिवार के लोग थे देव का लोग थे सब का योगदान लेकिन हम लोग की शास्त्र तो परंपराएं बोली कहती है ना देखो भाई साल में कोई विशेष पर्व है या तो बल्कि कोई भी धार्मिक पर्व हो जाके तीन सदैव जो है ऋण उतारने पड़ते अब जल में भी जाते हैं ना तीर्थ में जाते हैं तीन बाल जल भी देते हैं तर्पण करते हैं तर्पण बहुत सुंदर चीज है आपको तर्पण इस भावना से होता है कि हम पितरों का तर्पण कर रहे हैं देवताओं का तर्पण कर रहे हैं और ऋषियों का तर्पण तर्पण करने का ये संस्कार ये आदत जिसको पड़ जाए बहुत बड़ी कृपा होती है वो वही व्यक्ति होते हैं जो तीनों जगह से बरसती हुई कृपा को देखते हैं। ये पहचान है नर्मदा मैया में स्नान करने के लिए जो गया जो संस्कारी आदमी दूर से दिखाई पड़ेगा अब किसी ने तो डुबकी मारी और बच्चों की तरह खेल रहे हैं और पानी उछाल रहे हैं धूप से फेंक रहे हैं और मजा ले रहे कोई तैरने निकल गया आगे और घूम फिर के आया स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा आज तो मजा आ गया भैया अब वो मजा आ गया मजा आ गया वो तो स्ट्राइक के हैं और कुछ लोग हैं जाते हैं पहले आचमन करते नर्मदा भैया है और वहां तीर्थ में उतरने के बाद जल लेके पहले अर्घ्य देते हैं और तर्पण करते हैं ये वो पवित्र जल है जिससे हम अनेकों प्रकार के तर्पण करते हैं ऋषियों का पितरों का देवताओं का ऋण से हम अहोभाग्य हैं हम ऋणी इतनी कृपा पर श्री तो अनेकों कृपाएं हमारे ऊपर हैं देखिए आज अगर हम यहां पर आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं हनुमान चालीसा की शास्त्रों की बातें हैं तो हमारे ऊपर कितनी कृपाएं हैं हम अगर सोचते हैं ना तो गदगद हो जाते हैं अब ये प्रारंभ में अनेकों प्रार्थना क्यों करते हैं नमो नम बारम्बार प्रणाम है भगवान को प्रणाम है गुरु को प्रणाम है संतों को प्रणाम है हमारी एक गुरु परंपरा जो अनाधि काल से चली आ रही है हम लोग के यहाँ आश्रम में परंपरा में एक श्लोक पढ़ा जाता है हम लोग जिस समय भी कोई वेदांत का अध्ययन करते हैं ना एक श्लोक बड़ा अच्छा है बड़ा तो हमको प्यारा लगता है सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरु परंपरा हम अपनी पूरी गुरु परंपरा को सादर प्रणाम करते हैं जो गुरु परंपरा साक्षात भगवान शंकर से प्रारंभ हुई और हमारे यहां के महान आचार्य लोग जैसे भगवान शंकराचार्य जैसे लोग वो इसी गुरुओं की पूरी परंपरा के अंदर सुशोभित हो रहे हैं और वही ज्ञान हमारे गुरुदेव तक पहुंचा है उसी ज्ञान से हम लाभान्वित हो किसको किसको प्रणाम करें अनेक संतों की कृपा से ये ज्ञान आज हम लोग के पास तक पहुंच पाया रामायण हम लोग के पास पहुंच पाई हनुमान चालीसा पहुंच पाई तो पता है कितने लोगों ने बचा के रखा होगा यहां मुस्लिम आक्रांता लोग ईसाई लोगों ने क्या कुछ नहीं करा भैया आज भी जो है ना जहां मौका मिले परिवर्तन करते रहते धर्मांतरण करते रहते क्या क्या नाटक से करते हैं कैसे धोखेबाजी से करते हैं, किस तरीके से जो है प्रलोभन लेके करते हैं डरा के करते अगर जगह स्कूल वो लोग स्कूल और अस्पताल हर जगह खोल देते हैं और इससे जो प्रभावित करते हैं, एक बार स्कूल के बच्चों को ले जाके जा रही थी गाड़ी जंगल में खड़ी हो बोले गाड़ी खराब हो गई है ड्राइवर साहब देख रहे हैं जरा ध्यान देना है जरा तुम लोग चिंता मत करना भी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो वहां इनके आए मॉनिटर साहब बोलते हैं हाँ जरा सब लोग भगवान का नाम लो प्रार्थना करो थोड़ा झगड़ा ज्यादा है तो सब अपने अपने देवता के नाम लेने लगे भैया राम जी करो बेड़ा पार है हाँ, सभी लोग कोशिश कर रहे थे गाड़ी चालू नहीं हुई थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं यार तुम लोग नाम भी रहो भगवान का नाम भजन करो भगवान की प्रार्थना करो मतलब करते तो रहे भैया तो फिर थोड़ी देर बाद यार बोलते ऐसा करो तुम वो हमारे ईसुशी का नाम लो तुम्हारे भगवान का नहीं कर तो बोला चलो ठीक है मरता चाना करता वो कोशिश करने लगे और जहां उन्होंने बोला करो पार। उसी समय गाड़ी चली लगा जयकारा चाल कैसे लोगों का मत भ्रष्ट करते उड़ीसा के एक संत आए बोलते महाराज जी एक मेला चल रहा था वहां पे आके उन्होंने बोला कि रेखो भैया हमारे भगवान को मानो ये महान है और यही सबका उदाहरण करते हैं तो उन्होंने एक सबको परीक्षण रखवाया बोलते हैं देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दोनों भगवान की मूर्ति ले लेते हैं और ये पानी है कुंडला बनाया हुआ था वहां तो देखो जो कुंड में नहीं डूबेगा वही तुमको बचाएगा जब डूब जाएगा तो वो तो खुद ही डूब रहा है बड़ा टेंशन वातावरण और बाकायदा उन्होंने ली दो मूर्तियां और उधर रखी बीच में डाला तो जैसा होना था हमारे देवता की मूर्ति अंदर और उनके हिस्सों से तैर रहे अब बेचारे लोग गरीब लोग उनका मुंह खुला हुआ हक्के बक्के रह गए यार ये क्या हो गए हमारे भगवान पीछे रह गए इनके भगवान आगे हुए तो वहा बुजुर्ग बैठे हुए थे बोलते नहीं भैया हमारे देश में पानी परीक्षा नहीं होती अग्नि परीक्षा होती है अब वो भागे अब उन्होंने परीक्षा बार बार थोड़ी होती है यार तुम लोग के स्कूल में भी एक बार परीक्षा होती है परीक्षा खत्म रिजल्ट आउट बोला अब बेटा जा नहीं सकते हो किसी बात है अगर निकले तो तुम्हारी पिताई हो रही तो फगड़ा फगड़ा आया। वो जान गए सिंपल कॉमन सेंस की बात है एक लकड़ी की बनाई एक पत्थर की बनाई लकड़ी की तैर रही वो डूब गई तो उन्होंने अग्नि जलवाई उन्होंने निकालो हमारे देवता अपने देवता और वो देवता निश्चित रूप से भस्मीभूत हो गए हमारे देवता प्रहलाद की तरह से बैठे रहे अग्नि कुंड में और उनकी गैचाल ऐसे यह नाटक कर किस तरीके से लोगों को पर धर्मांतरण करते हैं और इस धर्मांतरण के पीछे केवल राजनीति प्रयोजन ऐसी दुष्टता होती है इन लोगों की तो जो ऐसे दुनिया में लोग हैं का कुल उनका परिवार सब पता लग जाता है अगर किसी का हम लोगों को पूरा चरित्र देखना हो तो हमारे गुरु लोग संत लोग परिवार के इसीलिए किसी अच्छे इंसान को देखते हैं बोलते हैं कितना कुलीन परिवार से है हनुमान जी का व्यक्तित्व तो यहां गोस्वामी जी बोलते हैं अगर यार समझना है ना तो माता जी का स्मरण करो वो महान तपस्वी थी बड़ी महान आत्मा थी एक अंग्रेजी में कहावत है जिस हाथ से पलना जलाया जाता है ना वो हाथ दुनिया का राज्य करता है दैट रॉक्स दर्ल्ड इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के भी जीवन में महानता देखनी है ना उसके परिवार से संस्कार हो गए जिस समय हमको अकल नहीं थी जिस समय हमको सोचना बोलना कुछ नहीं आता था किसी ने इतने प्यार से हाथ पकड़ा लालन पोषण करा बोलना सिखाया सोचना सिखाया संस्कार दिए तब जाके कोई आदमी अच्छा इंसान बनता है हनुमान जी की भी महानता ये मत समझना कि बाद में कोई घटना घटित हुई थी भैया उसी से अच्छा इंसान बन जाता है तो उसी तुलसीदास जी इस बात को नकारते हैं बोलते नहीं कहानी बहुत पुरानी है तुमको कि माता जी को प्रणाम करना चाहिए इनके पिताजी को प्रदान करना चाहिए जिस समय इस बालक की अकल भी नहीं थी उस समय किसने संस्कार दिए किसने ज्ञान दिया किसने स्वास्थ्य दिया आज हम चल फिर पा रहे हैं इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं वेदों में तैतरीय उपनिषद चलकर ये मंत्र चल आता है हमको दूसरे भगवान तो पता नहीं बोलते नहीं पता कोई बात नहीं मात्र देवो भव पित्र देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भवसे इनको तो तुम जानते हो ये तो तुम्हारी माँ है तुमको पैदा करा है नौ महीने पेट में रखा है तुमको जो है कितने प्यार से और वो भी नौ महीने जब पेट में रखती है तो कैसे सदैव अच्छे विचार कर रहे हैं उन दिनों तो विशेष माता है माताओं को देखो अभी हमारे पास भी बम्बई से फोन आए गुरु कुछ बताइए इन दिनों क्या पढ़े इन दिनों कौन सा विचार करें पूरी निष्ठा से बिचारी अपने जो भी रुचियां हैं अपने पसंद है सब किनारे करके तब से संस्कार माँ के शरीर का अंग है कोई उसको संस्कारित करने के लिए उनका खाना अच्छा होना उसका विचार अच्छा होना उसकी भावना अच्छी होनी चैंटिंग लगी हुई है श्लोक चल रहे हैं मंत्र चल रहे हैं मैं बोला समझ में आ रहा है बोलते है, नहीं, कोई समझ में नहीं आता लेकिन अच्छा लगता है और उससे पुण्य होता है इसमें कोई ना कोई महान रहस्य है पूर्ण श्रद्धा से हम युक्त हैं कि हमारे बच्चे को भी ये संस्कार मिलेगा इस दुनिया में आएगा स्वस्थ आएगा सुंदर आएगा बुद्धिमान होगा जब इन लोगों को देखो तो पता लगता है माताओं ने क्या तपस्या तो करी हमको हम बनाने के लिए कितनों का योगदान हुआ है और इसीलिए अगर कोई अच्छा बुद्धिमान निकल आए तो केवल उसकी पीठ मीठ हो नहीं चाहिए उसके परिवार का भी कुर्गान जाते होंगे यहां पर इस ही सोच का परिचय देते हुए हनुमान जी की माता का परिचय देते हैं बोलते हैं इनको तो देख के अंजनी मां को प्रणाम करने की इच्छा होती है अंजनी पुत्र पवन सुतना माँ ये अंजनी माता जी के पुत्र हैं और अंजनी माता जी और उनके जो पिता जी केसरी नंदन ये केसरी जी थे महाराज के राजा थे दोनों का अगर जीवन राम जी जैसे जब राम जी का अवतार हुआ था ना तो पिछले जन्म में उनके माता पिता की तपस्या वगैरह की कहानी रामायण में पढ़ते हैं कैसे तो उनके पिताजी माताजी जी को भी बनना है तो कितने महान तपस्वी लोग थे तब जाके राम जी को धारण करने योग्य बने वैसे ही हनुमान जी की आजीवन की कहानी है हनुमान जी की जो जीवन की कहानी लिखे और अंजनी माता जी और किस जी के बारे में अगर जो नहीं जानता है उसको हनुमान जी की कहानी बोली होता है अभी इन सब प्रसंगों के वजह से हमको भी चिंतन करने का पढ़ने का मौका मिला है, इतना आनंद आया क्या बात है अंजलि माता जी की कहानी जो है वो प्रारंभ हुई उनके पिछले जन्म से और वो जो है स्वर्ग आदि लोक में एक बार जो है बृहस्पति जी की सेवा में एक अप्सरा थी उनका नाम था पुंजिक स्थला तो वो अंजलि माता जी का पूर्व जन्म था अप्सरा थी स्वर्ग लोक में बड़ी पुण्यात्मा थी और वहा देवताओं की ऋषियों की सेवा करा कर एक बार जो है वो अनजाने में कुछ भूल हो गई तो श्राप हो गया अब कोई भूल भी बोलता है कोई बोलता है कि यहां इंद्र देवता के मन में कोई कपट आ गया था और वो कुछ उनका भोग करना चाहते थे तो उन्होंने उनको अच्छी तरीके से डांत लगा दी दूर कर दिया तो बोला तुमको अपने रूप के ऊपर बड़ा गर्व है तो तुनों श्राप दे दिया जाओ तुम वानर बनो जाके वानर योनि में पैदा होती तो ये दो कहानियां मिलती हैं इंद्र देवता की भी कहानी मिलती है और किसी ऋषि का श्राप से कुला को श्राप मिला कि जो वानर बनो इतनी पुण्य आत्मा थी पिछले जन्म में इतने महान लोक में रहती थी देवता और ऋषियों की सेवा करा करती थी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति उनकी सेवा में तो ऐसी जो है हो श्राप मिला तो बन गए वानर जो है एक विशेष योनि है जो मनुष्यों से मिलता जुलता था पूरा शरीर मनुष्य का था केवल पूछ हुआ करती थी थोड़ा चेहरा भी वानर जैसा था इस प्रकार की कहानी मिलती है बहुत बुद्धिमान थे बड़े तपस्वी थे उस योनि में तुम पैदा हो जागे तो वो जो है पैदा हुई ऐसे किसी राजा के घर में वानर के राजा थे उनके पिताजी भी और वहां पे उनका बहुत अच्छा लालन पोषण हुआ बाद में बहुत ही बचपन से उनके पिताजी ने उनको संस्कार दिए शिक्षा दी फिर बाद में वो राजा केसरी जी की साथ उनका विवाह संपन्न हुआ जो कि शिव जी के परम भक्त थे तो वातावरण रहता था और लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो माता जी जो है अंजलि माता जी के मन में ये बड़ी पीड़ा रहती थी कोई नहीं हो रही उस समय जी का उसके साथ मिलना हुआ। आद्री तरह के तीर्थ है नारायण पर्वत उसके पास जो है आकाश गंगा कीर्थ है वहां बड़ा हमतान का मंदिर है और बड़ा पुराना वट वृक्ष है तुम वहां जाओ उस में स्नान करो वहां तपस्या करोगी तो हमारा आश्चर्वाद रहेगा तो रहे को बहुत अच्छा चित्र मिल जाएगा चिंता मत करो तो उन्होंने उनको प्रणाम करा और वो गई वहां परीर्थ पे, पे और बड़े सारे ऋषि मुनि लोग उस क्षेत्र में बड़ा पीर्थ था बड़ा प्रसिद्ध था रहा करते थे सबकी सेवा करी और खूब अच्छी तरीके से तपस्या करी उनकी तपस्या के परिणाम से फिर एक दूसरी कहानी शास्त्रों में एक से एक कहानी जुड़ी रहती है वो वहां दूसरी तरफ से जो है एक बार शिव पार्वती जी का जब विवाह हो गया था तो उनके पुत्र को धारण करने वाला कौन होगा ये वहां विचार चल रहा है तो उस समय पवन देवता को चुना गया कि भाई ये ही उनके ओजस को ऊर्जा को वीर को धारण कर सकते तो उन्होंने धारण करा और बोला कि ये ही निमित्त है कि देवताओं की कृपा से सब घरों में पैदा होते जो भी पैदा होते बच्चे लोग आते हैं तो इनको दिया गया कि ये शिव जी का ओजस जहां तुमको ओजल पाकर लगे यहां देना है इसका जन्म तो वो कहानी वहां चल रही थी पवन देवता भी रेडी थे कहीं कहीं घूमो फिरो और उन्होंने अंजलि माता को दिखाया इतने महान तपस्विनी ऐसी निष्ठावान इतनी सब ऋषि मुनियों की सेवा कर रहे सब ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम शीघ्र ही मां बनोगी और बहुत अच्छे बच्चे की मां बनोगी तुम्हारा पुत्र बड़ा बलवान होगा बुद्धिमान होगा बल बुद्धि विद्या सबसे संपन्न होने वाला है और पूरी दुनिया का उद्धार करेगा सबका आशीर्वाद था हनुमान जी को तो आशीर्वाद भी मिले देखो उनकी माता जी ने चालू करके आशीर्वाद जमा करना आशीर्वाद इधर उधर से तपस्या कर करके इतने उनको आशीर्वाद मिला हुआ था सिर्फ पवन देवता एक बार बड़ी खुश प्रसन्न आशीर्वाद मिल रहे हैं सेवा का मौका मिल रहा है तपस्या कर रहे हैं सब भगवान का भजन हो रहा है तो बड़ी प्रसन्नता से वही भ्रमण कर रहे हैं तो उनको लगा कि कोई छू रहा है हमको कोई अदृष्ट हमको कोई स्पर्श कर रहा है बड़ी गुस्सा हो किसकी मजाक है कि कोई हमको छू भी रहा है तो बोला फिर उन्होंने जब गुस्सा करा तो बोला मैं श्राप दे दूंगी अगर किसी ने कुछ जो है वो बगैर बताया उनको स्पष्ट भी करा बताओ कौन है खड़े होके जब गुस्सा होने लगी तो पवन देवता ने बोला कि माताजी हम पवन देवता है और महादेव जी के अनुशावतार के लिए आपको चुना आप महादेव जी के ही अंश को धारण करेंगी और उनके मां बनेंगी और ये जो है आपका किसी भी प्रकार से कोई अपवित्रता का प्रश्न ही नहीं है सभी देवताओं की कृपा से ही बच्चे होते तो आप जो है निश्चिंत रहे आपको एक बहुत अच्छा बालक शिव जी का ही रूप होने वाला है वही ज्ञान वही भक्ति वही बल वही शक्ति उसका धाम होगा तो उन्होंने प्रणाम करा उनको बड़ी प्रसन्न हो गई और और उसके बाद जो है वो तो गर्भवती होती हैं। इधर जो है महाराज केसरी शिव जी की इतनी तपस्या करते हुए उनको ऋषियों ने शिव जी का मंत्र दिया था मंत्र जगते जगते शिव जी की भक्ति से भाव उभोर हो गए यहाँ माता जी जो है तपस्या करके सबका ऋषियों का देवताओं का शिव जी का भी अंशावतार धारण करने योग्य बनी और वहां पिताजी ने भी ऐसी बहुत सी तपस्या करी फिर दोनों की कृपा से माता पिता दोनों अद्भुत आशीर्वाद इनको मिला वहां इनका जन्म होता है और जन्म के बाद से ही कैसे थे ये सब लोग जानते हैं बड़ी कहानियां सुनते हैं थोड़े शैतान भी थे प्रारंभ से अब माता जी की जितनी तपस्या जितना उनका ज्ञान सब इनको बचपन से मिल रहा था और हमारे वहां पे देश में ये रहा है कि देखो बच्चा जैसे माता पिता का होगा ना वही वर्ण हो जाता है वही जाती हो जाती है। जिस परिवेश में बचपन से कोई जी रहा है वो बच्चा उसी रूप में रंग में ढल जाएगा बात बड़ी सिंपल है जहां कोई कोई शिक्षक लोग बच्चा शिक्षण में प्रवत्त हो जाएगा जहां कोई नेतृत्व है वहां नेतृत्व की क्षमता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी बचपन से देखिए अब कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार में लक्ष्य हो जाएंगे और देखिए ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी ना इसके वजह से आदमी की शिक्षा बचपन से होती थी और हम लोग के देश में कभी भी बेरोजगारी की कभी समस्या रही नहीं जहां वर्ण व्यवस्था का पालन होता है वहां बेरोजगारी नामो निशान बनी है अरे बचपन से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए यहां तुमको तुम्हारी ट्रेनिंग तो बचपन से चालू हो गई है और अगर किसी के दूसरी प्रवृत्तियां हैं तो अपने आप गुरु उसको समझ जाते हैं और उसको दिशा देते दे दे थे आजकल के नेता लोग भी नहीं समझते हमारे भाजपा के लोग भी पता नहीं समझते कि नहीं समझते अगर हम लोग प्रारंभ से ही इस प्रकार की कुछ सोच रखें कि जिस घर में जहां पे संकेत मिले वहां से पहचान हो और शिक्षा प्रारंभ करी तो जाए वो चीज तो एक है लेकिन हनुमान जी को तो बचपन से ऐसे माता पिता का आशीर्वाद उसमें प्राप्त हुआ स्वस्थ सुंदर बालक प्रफुल्लित जीवंत ज्ञानी बल्कि कुछ ज्यादा तेज थे वहां पे उस पड़ोस के ऋषि मुनि लोग उठकर जाके खूब खेला करते थे मजे लेते थे और तो बदमाशी भी करते थे। गिरा के पहले तो थोड़ी देर में बोला यार अच्छा है को जहां कोई बच्चा होता है ना वहां जीवंत तो जिस घर में भी कोई बच्चा हो जाता है तो वहां पे तो ऐसी चहल पहल होती है भगवान का ही बाल रूप दिखाई पड़ता है वो सबको अच्छा लगता है लेकिन जब आपकी डेली कपड़ा लगे चप्पल लगे तो फिर तो हो जाती है। तो एक दो बार माता जी को बोला माता जी जरा के रखो अपने लाल को कि तो हमको पूरा पीला करे दे रहा है हा? तो माता जी ने बड़ा समझाया तो दे के ऊर्जा के कुंज घरों में जाओ वहां ऐसे खुशी होती अरे सो क्या सो गया नाराज सो गया, गया चुप इस समय जैसे आतंकवाजी सो रहा है अब भैया कब हटाओ कब हटाओ वहां को प्लेट हटाओ देखो क्रॉकरी हटाओ सब खतरा हनुमान जी ने भी कुछ ऐसी ही काट हुआ था जो बच्चे बचपन में थोड़ा खेलते हैं सैतानी करते हैं वो सही होते हैं आगे चलते जीवंत होते हैं निर्भीक होते हैं इसीलिए ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग के तो कहा जाता है बचपन में बच्चों को खुला और शिक्षा भी पढ़ाई भी थोड़े समय बाद चालू करो जल्दी मत चालू कर हम लोग के वहां जनेऊ ही वो लिमिट था जनेऊ के बाद ही लेदारंभ करते इसके पहले न श्लोक न भजन तो कुछ विकास बगैर किसी कुंठा के करना चाहिए दबाव के करना खुले मन से आदमी को बचपे को अभी तो विकसित ही नहीं हुआ चालू कर दिया हनुमान जी ऐसे वातावरण में पहले अभी हम थोड़ा दिन पहले कहीं बाहर गए थे वहां से माता जी इनसे बोलते है, माता जी हमारा बहु को जो है प्रेगनेंट है आप तुझे बता दीजिए बोला ठीक है बहू के लिए हम श्लोक बता देंगे प्रार्थना बता देंगे बोला अच्छा वो पैदा होगा बचपन का पहले दिन से शिक्षा चालू कर करते हैं तो शांति के समय बीतने दो बचपन को याद करते हैं क्योंकि वो क्या निश्चिंत तो समय था मस्त तो समय था बहुत छोटे बच्चे को पूरा निश्चिंत रहना चाहिए कोई प्रेशर नहीं कोई टेंशन नहीं वो तो आज हेल लो और सबको संरक्षण प्रदान करो निश्चिंतता हो आपके राज्य में बच्चे लोगों को खुली सांस मिले और जब वो धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाए तब तो जाके शिक्षा चालू होती लोग देख के सीखते हैं आप बच्चों को जो है वो बस समझना कि समझते नहीं है आप जैसे प्रणाम करोगे प्रणाम करने लगेंगे आप जैसे भोजन करोगे भोजन करने लगेंगे आप जैसे गाना गाओगे तो भजन करने लगे सब सीखते लेकिन आपको सिखाने का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए तो इतना सुंदर उनकी बाल्यवस्था थी हनुमान जी की लेकिन जब ज्यादा नाटक होने लगा तो ऋषो में कहीं बीते यार ये तो बवाल हो है बच्चा ये तो हम एकांत में जंगल में आएंगे शांति से तपस्या करेंगे भजन करेंगे अब तो यही आता है आगे आगे कुटिया <laughs> बंद करके आयो कि नहीं घुट जाएगा तुम्हारे वहां तुम्हारा कपड़ा गायब हो जाएगा तुम्हारा ये गायब हो जाएगा बहुत मुस्बत होगी तो सब लोगों ने बड़े भारी मन से निश्चय कराए कि भाई सामूहिक रूप से श्राप दिया जाए और इनको अपनी सब शक्ति भूल जाए जब तक वे बड़े नहीं हो जाए और कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक उनको कोई शक्ति नहीं आई तो सब लोगों ने श्राफवाद दे दिया उस दिन से यह कोई पता ही नहीं शांत हो गए कोई नहीं हो रहा बड़ी शक्ति होती भाई इनके आशीर्वाद और श्रापों में सब गायब हो गया तो वो सब बड़े अच्छी तरीके से शांति से बढ़े और उसके बाद जब जान भगवान जी ने समुद्र और उल्लंघन से पूर्व उनको याद दिलाया गया दिला भाई तुम जानते नहीं तुमको तुम श्राप मिला हुआ था भूल हुआ तुम कुछ भी कर सकते तब जाते उनको याद अंजलि माता के जो अद्भुत तपस्या थी उनके पिछले जन्म से पूर्व की तपस्या किसी व्यक्तित्व का निर्माण देखिए आज विज्ञान समझ रहा है कि वो पिछले जन्म की बात तो भी विज्ञान ज्यादा नहीं समझता भैया लेकिन मां के पेट से ही संस्कार और शिक्षा प्रारंभ हो जाती है यह समझने लगे आज ब्राह्मणों के वहां तो। पे तो ये संस्कार हुआ करते थे षोडश संस्कारों में गर्भाधान से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं माता पिता के मन का संस्कार क्या होता है सोच क्या होती प्रेरणा क्या होती है उसी से बच्चे का निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती सब रहस्य यहां पर अपने शास्त्र बताते हैं इसीलिए जिन माता ने इसका गर्भ धारण करा था उनको भी प्रणाम करा जाता है इसी संदर्भ में यहां पर जो है वो हनुमान चालीसा में बोलते हैं अंजनी पुत्र पवन सुख हनुमान जी को देख के उनकी माता का योगदान सेवा तपस्या कभी मत भूलना हो और हनुमान जी को भी बहुत गर्व होता है बहुत खुशी होती है हनुमान जी ऋणी है ज्ञानी तो ऐसे, ऐसे कोमल स्वभाव के हैं कि कोई भी उनके ऊपर कृपा करता है अहोभाग्य ऋण के भाव से उजरते तो माता जी के बहुत उजरे हैं अपने प्रिय पुत्र है, बहुत ही आदर करते हैं अपनी माता इसीलिए अंजनी माता जी का सदैव स्मरण करना चाहिए और उनको धन्यवाद भी देना चाहिए अंजनी पुत्र पवन सुनामा इसी में पवन देवता का भी स्मरण करा गया कैसे शिव जी के दूत बन के आए इसीलिए वो उनके पिताजी तो यहाँ लौकिक दुनिया में केसरी जी थे लेकिन शिव जी का जो भी शक्ति है आशीर्वाद है वो लाने वाले को पवन देता है इसीलिए वो पवन दूत भी कहे गए पवन सुतना उनके भी पुत्र हैं अंजनी मां के पुत्र हैं जिसकी कहानी उनसे प्रारंभ हुई है अब उसका व्यक्तित्व तो क्या होता है देखिए सभी देवता बड़े महान होते हैं हमको सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए लेकिन पवन देवता की बात ही में होती है बाकी देवता आपको कभी कभी आशीर्वाद देते हैं। पवन देवता के बगैर कोई जीवन नहीं पड़ सकता अब साहसी हवाई बंद हो जाए क्या कहेंगे हमारी सासें चल रही हैं, प्रति क्षण पवन देवता का आशीर्वाद ऐसे पूरे जगत का हित करने वाले जगत का मंगल करने वाले ऐसी जो उनके पिता हैं, ऐसी माता जी हैं उनके ये संतान हैं उनको हम सब लोग बड़े सादर प्रणाम करते हैं उनसे प्रेरणा लें उनसे आशीर्वाद लें तभी तो जाके हम हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसका si ram jai ram jai se yoga ram jai ram jai se yoga